अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के सतवार्षिकी के लिए सिर्फ एक महीने बचे हैं समय तेजी से बीतता जा रहा है कुछ ही महीने में रिजवान भी आ जाएगा और हम 9 वर्षीय योजना में प्रवेश कर जाएंगे तब तक पूरे विश्व में लगभग 5000 क्लस्टर दूसरे मिल के पत्थर को पार कर चुका होगा और इनमें से कुछ हजार तीसरे मिल के पत्थर को भी पार कर चुके होंगे नौ वर्षीय योजना के दौरान हम प्रभु प्रभुधर्म के समाज निर्माणकारी शक्तियों को साकार करने की बाई समुदाय की क्षमता को और अधिक मजबूत करेंगे विश्व मंदिर ने कहा था कि जैसे जैसे हम अपने क्लस्टरों में काम करना जारी रखेंगे हम अपने आसपास के समाज के जीवन में और अधिक शामिल होते जाएंगे एक प्रक्रिया जिसमें हमें अवश्य ही शामिल होना होगा वह है कृषि अथवा खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया अब्दुल महा ने कहा है कि एक समुदाय का मूल आधार कृषि है उनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि समुदाय के सभी सदस्यों को मानव जाति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त होनी चाहिए और वे कहते हैं कि इस समस्या को हल करने के लिए हमें किसान से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि किसान वर्ग की सेवाएं अन्य वर्गो की सेवाओं से अधिक महत्वपूर्ण है अब्दुल बहा ने न केवल शब्दों में कहा कि हमें किसानों से शुरुआत करनी चाहिए बल्कि हमें यह दिखाया भी कि कृषि को कैसे मजबूत किया जा सकता है लगभग उसी समय, जब अब्दुल बाब के समाधि के निर्माण कार्य के लिए और ईरान में बाब के घर की मरम्मत के लिए और अजगाबाद में पहली बहाई उपासना गृह के निर्माण के लिए निर्देशन देने में व्यस्त थे तभी वे अदासीय नामक गांव में बहाई किसानों के एक समूह को भी निर्देश दे रहे थे और आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को अब्दुल बहा की इस उपलब्धि के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मैं खुद भी था। यह कहानी शुरू होती है जब सन 1901 में अब्दुल बहा खेती के लिए कुछ जमीन खरीदना चाहते थे अक्का के पास एक गाँव में तीन लोगों ने एक संभावित खरीदार के बारे में सुना जो हाइफा में रहते थे तीनों ने हाइफा जाने और संभावित खरीदार से मिलने का फैसला किया यह संभावित खरीदार थे। वे तीन लोग हाइफा आए और तीन दिनों तक उन्होंने अब्दुल बहा के आतिथ्य का आनंद लिया चौथे दिन उन्होंने अब्दुल बहा से कहा कि वे अदास में जमीन बेचना चाहते थे अब्दुल बहा उस जमीन को खरीदने के लिए सहमत हो गए अब्दुल अब्दुल्बाह द्वारा खरीदी गई जमीन का क्षेत्रफल लगभग एकड़ के बराबर था लेन देन पूरा होने के तुरंत बाद अब्दुल बहा ने लगभग पंचानवे को मुफ्त में वापस कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने भाई मिर्जा मोहम्मद अली को लगभग दो सौ चौरासी एकड़ दे दिया और अक्का के धार्मिक नेता को पंचानवे एकड़ भेंट कर दिया इस प्रकार अब्दुल्ब के पास लगभग अठारह सौ एकड़ जमीन बचे अदास में खरीदी गई जमीन का काफी बड़ा हिस्सा बहुत सारे पेड़ और कटिली झाड़ियों से ढका हुआ था सबसे पहले दो बाहे किसानों ने उन झाड़ियों को साफ किया और जमीन के एक हिस्से पर खेती शुरू की अब्दुलवा ने सलाह दी कि उस जमीन पर गेहूं और जौ की सबसे पहली फसल की जाए इन दो बाहे किसानों ने अदास के जमीन के कुछ हिस्से पर तीन साल तक खेती की लेकिन वे अपना काम जारी नहीं रख पाए क्योंकि पड़ोसी अरब गांव के निवासी अक्सर फसल को चुरा लेते थे इसके बाद अब्दुल बहा ने एक धनी व्यापारी को पांच साल की अवधि के लिए जमीन पट्टे पर दिया पट्टे की शर्त यह थी कि अब्दुल बहा को एक साल के किराए के पैसे देने के बजाय वह व्यापारी एक घर अस्तबल और जानवरों के लिए शेड का निर्माण करेगा पट्टे में यह भी निर्धारित किया गया था कि उसे जंगली झाड़ियों को साफ करना था और फसलों की उत्पादन और घरों के निर्माण के लिए जमीन को तैयार करना था दुर्भाग्य से व्यापारी दो साल से ज्यादा नहीं टिक पाया। उसने खेती की कुछ फसलें और कपास लगाई लेकिन उसे अच्छी फसल नहीं प्राप्त हुई साथ ही अधिकांश फसल चोरी हो गई वह केवल एक घर बनाने में कामयाब रहा और उसने केवल एक छोटे से क्षेत्र को ही साफ किया वह अब्दुल्बा के पास गया और अपने पट्टे के शर्तों को पूरा न कर पाने के लिए माफी मांगी और कहा कि वह अब अदासी में खेती के अपने काम को जारी नहीं रख सकता यह घटना सन 1906 की थी। 1907 में अब्दुल्बा ने तेहरान की आध्यात्मिक सभा को लिखा और उनसे कई बहाई किसानों को अदास में बसने के लिए भेजने को कहा तेहरान की अध्यात्मिक सभा ने अब्दुल अब्दुल्लाहा को लिखा कि यज्त के बाहरी इलाके के गांव में रहने वाले बहाई इन कृषि कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त थे अब्दुल्ला ने फिर ईरान के इन किसानों में से कई को अदास में खेती करने के लिए लाने की व्यवस्था की अगले कुछ वर्षों में बहाई किसान छोटे छोटे गुटों में आने लगे इन नए किसानों को शुरुआत में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा वे न तो क्षेत्र के लोगों की भाषा जानते थे और नहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं और पड़ोसी ग्रामीणों के साथ काम करना जानते थे लेकिन अब्दुल बहा ने उन्हें दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया और आने वाले बेहतर दिनों का आश्वासन दिया अब्दुल बहा ने उन्हें बताया कि जिस जमीन पर वे खेती कर रहे हैं वे बहावला और बाप की समाधियों के लिए समर्पित था अब्दुल बहा के ये शब्द उन किसानों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के स्रोत थे और इसने उन्हें और अधिक फसल पैदा करने और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया अब्दुल के लिए जब भी संभव होता था वे उस गांव का दौरा करते और बहाई परिवारों के साथ रहते अदासी में अब्दुल बहा घोड़े पर सवार होकर गांव की गलियों में घूमते थे बाई किसानों ने उनके परिवारों ने और समुदाय ने उनकी उपस्थिति में कई उन्नीस दिवसीय सहबोज और बैठकें किए कभी कभी यह बाहरी किसान भी अब्दुलबा से मिलने अक्का आया करते थे इन मुलाकातों के दौरान अब्दुल बहा किसानों को खेती संबंधी कई सुझाव देते और उन्हें समुदाय के सामाजिक विकास पर भी सलाह देते खेती के संबंधी अब्दुल बहा के कई कार्य सुझाव एवं निर्देश उस समय के लिए बहुत ही अनोखे थे बाई किसानों की फसल और पशु उत्पादन की प्रणाली एक विशेष प्रकार की बटाई पर आधारित थी जो बहुत ही नई और निष्पक्ष थी जमीन के मालिक अब्दुल बहा थे और किसान केवल फसल पैदा करने के लिए जमीन का उपयोग करते थे उत्पादन के सभी चरणों के साथ साथ बीज पानी खाद और श्रम किसानों द्वारा प्रदान किया जाता था अब्दुल बहा ने व्यवस्था की थी कि फसल या आय का 80 प्रतिशत हिस्सा किसानों के पास जाए और बीस ही उन्हें मिले फसल का 20 प्रतिशत आमतौर पर नगद में भुगतान किया जाता था यदि किसी वर्ष में गेहूं की कमी होती थी तब किसान अब्दुल बहा को फसल के 20 प्रतिशत हिस्से के रूप में कुछ गेहूं देते थे न्याय का यह मांडर उस समय के लिए तो अनोखा था ही लेकिन आज 21वीं शताब्दी में भी यह हम नहीं देखते आज मालिक और पटाईदार यदि फसल का आय को आधा आधा बांटे तो हम उसे अच्छा मानते हैं इन खेतों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर आमतौर पर या तो पड़ोसी गांव से आते थे या वे प्रवासी जनजाति थे इन मजदूर को उनके काम के लिए मजदूरी तो मिलती ही थी लेकिन अब्दुल बहा ने बाहरी किसानों को सुझाव दिया कि जब वे अपनी फसल काट ले और अपने पशु उत्पादनों को इकट्ठा कर ले तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन दिहाड़ी मजदूरों को भी कृषि उपज या आय का एक हिस्सा मिले अदासी में बहाई किसानों के काम के शुरुआती वर्षों में मौसम बहुत गर्म था और मलेरिया व्याप्त था कुछ बहाई इस रोग से ग्रसित हुए और यहाँ तक कि इसके शिकार भी हुए अब्दुल बहा ने उन्हें एक प्रकार का पेड़ लगाने का निर्देश दिया जिस पेड़ के छाल में कुनेन औषधि का उत्पादन होता है इसकी पत्तियों और शाखाओं में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वह मच्छरों को दूर भगा देता है ये पौधे बड़ी मात्रा में पानी भी सोख लेते हैं जिससे कि मच्छर पनपने वाली पानी भी कम हो जाता है एक बार जब किसानों ने अब्दुल्वा की सलाह मान ली और अदासी में कुनैन के पेड़ लगा दिए तब स्थिति बदल गई प्रत्येक बहाई किसान ने 10 से 30 कुनैन पौधे लगाए धीरे धीरे मलेरिया की घटनाओं में कमी आई और अंततः पूरी तरह से गायब हो गई अब्दुल्बहा ने बाहरी किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे पूरी तरह से कृषि और सब्जी फसलों पर आधारित कृषि उत्पादन की अपनी प्रणाली को फल उत्पादन में बदल दें। उन्होंने विशेष रूप से अंगूर, संतरे, कीनू, नींबू, केले और कई अन्य फल उगाने का निर्देश दिया क्षेत्र में काफी कम सर्दी होने के बावजूद अब्दुल बहा ने किसानों को सेब नास्पती खट्टी चेरी और अनार उगाने का भी निर्देश दिया उन्होंने किसानों को अधिक बड़े पीले नींबू और तिल उगाने का भी सुझाव दिया। इन फसलों की, की, की अदासी में किसानों को वह टहनिया दिए और उनकी अच्छी देखभाल करने को कहा अब्दुल बहा ने बाहर किसानों को केले की फसल के रोपण और देखभाल में मार्गदर्शन किया अब्दुल बहा ने किसानों को अन्य देशों में आम तौर पर केले उगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पंक्ति प्रणाली के बजाय बेसिन प्रणाली का उपयोग करने का निर्देश दिया इस प्रणाली में कई पेड़ों के आसपास की मिट्टी को एक साथ काटकर एक छोटे आयताकार या चौकोर बेसिन बनाया जाता है बेसिन का मुख्य लाभ यह था कि यह लंबे समय तक सिंचाई के पानी को बनाए रखता था और मिट्टी के अंदर धीरे धीरे पानी जाता था जिसके कारण सिंचाई बार बार नहीं करनी पड़ती थी ऐसा माना जाता है कि बाई किसान उस क्षेत्र में केले उगाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे उस क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों को यह भी नहीं पता था कि केले खाया कैसे जाता था उनका मानना था कि इसे निगलना कठिन था लेकिन बाद में उन्हें यह दिखाया गया कि बाहरी छिलके को हटाया जाना चाहिए और केवल अंदर के नरम भाग को खाया जाना चाहिए कुछी वर्षों के भीतर हर कोई केले की खेती कर रहा था और इस और इस आकर्षक व्यवसाय उच्च मांग से काफी मुनाफा हुआ। किसानों के परिवार के के परिवार मुख्य आहार को पूरा करने के लिए बहा ने किसानों को जमीन के कुछ हिस्से में गेहूं जौ छोले दाल और फलियों के साथ साथ खीरे बैंगन, टमाटर जैसे सब्जियां लगाने का भी सुझाव दिया लगभग सभी किसानों ने अधिक उपज पैदा करने के लिए फसल चक्र की प्रथा को अपनाया था इसके तहत एक चक्र में जमीन के एक ही पर क्रम से कई फसलें उगाए जाते हैं। किसान मुख्य रूप से मिट्टी की उर्वरता को सुधारने खर को कम करने और कीट और रोग से बचने के लिए फसल चक्र का उपयोग करते हैं अब्दुल बहा ने बहाइयों को हमेशा शिल्प और छोटे ग्रामीण उद्योगों में संलग्न होने की भी सलाह दी अधिकांश बाई किसान कारीगर भी भी थे, थे। थे, कई किसान किसान बढ़ई के के रूप में भी काम करते अक्सर खेती के लिए साधारण उपकरण खुद बनाते और और उनका उपयोग निराई, खुदाई, कटाई और खेतों की सिंचाई के लिए करते थे हालांकि अब्दुल बहा किसानों को कई सुझाव देते थे लेकिन वे हमेशा उन्हें प्रोत्साहन भी करते थे कि किसान नियमित रूप से प्रार्थना बैठक आयोजित करे जिसके बाद वे पवित्र उद्देश्य के साथ अपने मामलों के बारे में आपस में परामर्श करें और खुद निर्णय लें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नाकाबंदी ने हाइफागरिको सत्रह में प्रथम विश्व युद्ध चरम पर था औसत से कम वर्षा हुई और परिणाम स्वरूप फसल की पैदावार पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम थी अब्दुल बहा ने अदास के बहाइयों से कहा कि उन्हें हाइफा और अक्का दोनों के लिए गेहूं की जरूरत है भाई किसानों ने अपने भंडारण में जो कुछ भी था उपलब्ध करा दिया उन्होंने कई पड़ोसी गांव की भी यात्रा की और गेहूं खरीदे अब्दुल बहा ने सारा गेहूं खरीद लिया लगभग 200 ऊंट का एक कारवां जुटाया गया और गेहूं को हाइफा और अक्का तक पहुँचाया गया वितरित किए गए गेहूं से सैकड़ों गरीब जरूरतमंद और बेसहारा लाभान्वित हुए कोरोना महामारी ने हमें आने वाली चुनौतियों का एक झलक दिखाया है और शायद आने वाले संकटों के दौरान अब्दुल बहा के इस उदाहरण से हम काफी कुछ सीख पाएंगे